ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासु भगवत गीता, गीता का सार श्लोक संख्या से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपा दुन के संस्थाचार्य के द्वारा ओम शाक चुर्मी न चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित स्वयं रूपये श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे जो भगवान बता रहे हैं कि कैसे यत्न करता हुआ व्यक्ति भी चाहे वो बहुत ही बुद्धिमान हो कैसे उसकी इंद्रियां उसके मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है मन के ऊपर हावी हो जाती है तो वो भगवान से धन सौ बता रहे हैं कैसे ये होता है संग, संगस्तेषा संगात संजाते काम काम क्रोधो भी जायते क्रोधा होतीमृतिम स्मृति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यती प्रकार से पतन हो जाता है तो ध्यान करते हुए विषयों पे व्यक्ति उन विषयों में आसक्त हो जाता है आसक्त होने के बाद उसके साथ संग होने के बाद उस उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है और उससे वो प्रयास शुरू करता है उनको प्राप्त करने का और ये प्रयास का परिणाम अंततः तो ग क्रोध में होता है क्योंकि प्रयास करने से वो वस्तु यदि प्राप्त हो गई विषय तो लोभ बढ़ेगा और उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी काम और बढ़ेगा फिर काम से और लोभ बढ़ेगा लोभ से और काम बढ़ेगा इस तरह संतो तो तो तो समय ऐसा आएगा जब वो पूरा नहीं होगा तो समय क्रोध आता है तो काम क्रोध भी जाए तो फिर क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होता है कौन क्या आजू में है इसका पूरी तरह सम्मोहित हो जाता है वो भान नहीं रहता है और सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाती है स्मृति है जिसमें याद रखते है कि ये सही है ये गलत है ऐसी सबसे हमने सीखी हुई है वो सब बुद्धि में तो रहती है लेकिन स्मृति में तो रहती है लेकिन उसके साथ कनेक्शन टूट जाता है वो याद नहीं रहता कि ऐसा कुछ होना चाहिए और इस तरह से फिर बुद्धि बुद्धिनाश हो जाती है क्योंकि बुद्धि उसी को तो उपयोग करती है क्या सही है क्या गलत है डिसाइड करने के लिए तो गलत चीजों में नहीं लगते है हम सही चीजों में लगते है उल्टा वेग होने के बावजूद भी इसलिए यदि बुद्धिनाश हो गई तो हम सही को गलत गलत को सही करके गलत चीजों में लग जाएंगे इस तरह से पतन हो जाता है इंद्र तृप्ति का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है तात्पर्य जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है इंद्रियों का को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि यह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहती तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है इस संसार के झंझाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना शिव ध्यानमग्न थे किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्मा हुआ इसी प्रकार करूणा भगवत भक्त तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसोटी में खड़े उतरे जैसा की यामुनाचार्य के उपरुक्त श्लोक में बताया जा चुका है भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख से को त्याग देता है अतः जो कृष्ण भावना भवित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो अंत में अवश्य असफल होगा क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा फिर आगे कहते हैं होगा क्रोध से पूर्ण मोह क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है जब स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है तत्पर्य शील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है प्रापंचकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुन मुमुक्षु विह परित्यागो वैराग्यम फलगु कथयते कृष्ण भवनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है जो कृष्ण भवनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं फलत वे भवबंधन में मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते उनका तथा कथित वैराग्य फलगु अर्थात गौण कहलाता है इसके विपरीत कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता उदाहरणार्थ निर्विशेष वादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते अतः वह अच्छे खाद्यों से बचा रहता है बचता रहता है किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाए जाती है उसे वे खाते हैं अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अध अध़पत, का कोई संकट नहीं रहता भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन थोड़े से विचलन से मन के थोड़े से विचलन से वह भहूकूप में पुनः आ गिरता है कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुँच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता तो ये वस्तु यदि हम कृष्ण भवना अमृत में स्थित नहीं है तो थोड़ा सा विषय के ऊपर ध्यान हुआ कि उसमें गिर जाते हैं पतन उन्मखिल हो जाते हैं इसलिए हमेशा कृष्ण भावना भावित होना चाहिए मायावादी और भक्त में ये अंतर है दोनों माया में है मायावादी भी माया में है और एक साधक भक्त भी माया में तो है ही क्योंकि तीनों के अंतर्गत कार्य कर रहा है अभी वो मुक्त नहीं हुआ है साधक साधक है तो मुक्त नहीं हुआ है और दोनों को शरीर की आवश्यकताएं रहती है मन की आवश्यकताएं रहती है तो पूरी करनी होती है तो दोनों इंद्रिय विषयों पर ध्यान तो करते हैं कम से कम उसके संपर्क में तो आते हैं थे? इंद्रिया इंद्रिया विषय के संपर्क में आती है जैसे खाने के समय इत्यादि अलग अलग जो कार्य आहार निद्रा भय मैथुन ये सभी कुछ करते समय इंद्रिय विषय के संपर्क में तो आती है रोज मिलता तो इंद्रिय विषय के संपर्क में तो आती है इंद्रिया जब तक कोई तीनों गुणों से परे नहीं हो गया तो ये संपर्क में आने पे ध्यान होने की संभावना है और यह चक्कर शुरू हो जाने की संभावना तो उसमें एक भक्त इससे कैसे बचने का प्रयास करता है और एक अभक्त मायावादी इससे बचने का कैसे प्रयास करता है अभक्त मायावादी है वो संपर्क में नहीं लाता है प्रयास करता है एक संपर्क में आए ही नहीं या बहुत कम से कम आए और उस प्रकार से उससे बचने का प्रयास करता है जबकि एक भक्त है वो संपर्क को कृष्ण भवनाभावित बनाने का प्रयास करता है संपर्क में तो आना है लेकिन कृष्ण भावना भावित हो जाएगी यदि तो उसका जो गलत प्रभाव है उससे जो भौतिक रूप से आसक्ति हो जाने का प्रभाव है वो हट जाएगा इस तरह से एक भक्त प्रयास करता है इसलिए उसको हरि से संबंधित करने का प्रयास करता है हर एक वस्तु उसको इंग्लिश में शब्द उपयोग क्या है डाउटेल डाउटेल मतलब नियोजित करना भगवान की सेवा में डीओल करता है डीओवी टी आई एल -e कारपेंटरी में वस्तु आती है डाउटेल डेल ज्वाइंट होता है तो एक तरफ ऐसे काटेंगे दूसरी तरफ ऐसे काटेंगे एक के अंदर दूसरा ज्वाइंट हो जाएगा वो दौ, दौ दौ मतलब कबूतर कबूतर की पूंछ जैसे होती है ऐसी उस लाँ शेप लाँ का होता है। तो एक के ऊपर एक लग, लग जाएगा तो ज्वाइंट हो जाएगा तो वो उसमें ये शब्द उपयोग करते हैं कि हमें खाने की इच्छा है हमें अच्छा अच्छा व्यंजन खाने की इच्छा है तो वो समझिए कि एक साइड हो गई ज्वाइंट की तो दूसरी साइड उसी प्रकार का खाचा होना चाहिए स्पेस की होनी चाहिए उसमें लकड़े में कि वो उसमें फिट बैठ जाए तो भगवान ने उस प्रकार से स्पेस की है अपनी कृपा से कि आपको जो खाने की इच्छा है अच्छे से बनाओ और मुझे भोग लगा तो प्रसाद हो जाएगा तो वहां पे फिट बैठ गया तो उसका प्रभाव जो है पापमय प्रभाव वो नहीं रहता है और उससे पुण्य मिलता है भक्ति उनमें की सुकृति मिलती है और पाप सब नष्ट होते हैं यज्ञा शिष्टा शिनो संतो मुचन्त सर्वकिल विषय ही भगवान को अर्पण करके जो प्रसाद ग्रहण करता है वो सभी पापों से मुक्त होता है और भुंजनते तू अगम पापा जो जो पचन की आत्म कारणार्थ ये पचन की आत्म कारणार्थ और जो लोग अपने लिए केवल खाते हैं वो बहुत सारे पाप खाते हैं केवल पाप ही खाते हैं तो यदि भगवान इसको ग्रहण नहीं करते होते ऐसे प्रसाद नहीं बनाते होते तो हम विवश होते पाप खाने के लिए तो खाना तो पड़ेगा लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि, कि हम उसको डाउटेल कर रहे हैं हमें तो अभी खाने की आवश्यकता है और भगवान उसको प्रसाद बना के दे देते कि जिससे हमारे पाप भी नष्ट हो इसको डाउटेलिंग कहते हैं यदि भगवान में विश्वास नहीं है तो मायावादी की तरह रहना है तो वो लोग प्रसाद नहीं बनाना वो लोग सोचते खाना तो खाना है तो आवश्यकता है तो खा लो और क्या जितना कम हो उतना खाओ जितनी कम वैरायटी हो उतनी खाओ ताकि कम से कम आ आशक्त रहे और इससे धीरे धीरे छूटना है तो वो लोग उसको एक भौतिक चीज की तरह ही खाते हैं इसलिए उसमें से छूटना बहुत कठिन होता है मायावादी एक संप्रदाय मायावादी एक, माया एक फिलोसॉफी उसको पालन करने वाला जब माया द्वारा चलित वादी जो है वो मायावादी शंकराचार्य के अनुजाई बहुत सारे लोग पालन करते हैं जैसे स्वामी गा गा वो भी तो मायावाद माया एक दर्शन है शंकराचार्य के द्वारा दिया गया उसको पालन करने वाले सब लोगों लोगों लोगों संप्रदाय नहीं मायावादायदी नियो मायावादियों जैसे भक्त में होते हैं ढोंगी भक्त ऐसे मायावादी में होते हैं ढोंगी मायावादी उसको भी ठीक से पालन नहीं करने वाले क्योंकि मायावाद का पथ बहुत ही कष्टपूर्ण है ना, बहुत कष्टपूर्ण है उसमें आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते और अंतिम में आपको मिलेगा भी ऐसा ही अस्तित्व जिसमें कोई आनंद नहीं है उनका पथ क्लेश से भरा है क्लेश अव्यक्ता आ सकती थी तो इसलिए लोग उस क्लेश में नहीं पढ़ना चाहते तो अपने हिसाब से उसका आधारभूत सिद्धांत लेकर के मायावाद का बाकी सब अपना डाल देते हैं उसको कहते नहीं हो मायावाद जैसे मायावाद का एक सिद्धांत है कि सब कुछ एक है जीव और भगवान एक है तो वो उसका सिद्धांत है जीव और भगवान एक है लेकिन व्यावहारिक स्तर पे नहीं लेके आना उसको के सब एक है। गुरु और शिष्य एक ही है कोई अंतर नहीं है लेकिन व्यावहारिक स्तर पे तो गुरु, भी है, भी है और को गुरु के द्वारा ट्रेन भी होना है तो नियोम आयवादी क्या करते हैं जीव भगवान है तो अभी से भगवान है बस हो गए <laughs> अभी से भगवान हो गए जैसे <laughs> तो लोग ना कि अभी से हम शुद्ध हो गए वो लोग भी अभी से बस हम भगवान हो गए अभी से सब कुछ एक है ऐसा तो बहुत सारी चीजें नियम मायावाद कोई एक एक ही वस्तु ने अपने हिसाब से करने वाले मायावाद मायावाद का आधार लेके फिर अपने हिसाब से काम करते शंकराचार्य के आदेश अनुसार नियो तो मायावादी उनको आधार बना लिया चीजें चीजें साथ में ये सब तो जैसे बहुत सारी मायावाद मायावाद मतलब माया फिलॉसफी का आधार लेकर के फिर सब कुछ एक है सब कुछ एक है, मतलब, है। दरिद्र भी नारायणी है, है। दरिद्र नारायण ही और मायावाद लेकिन तो जो मायावादी है तो वो लोग क्या भोग नहीं कर सकते जो भूखे लोग घूमते हैं ने? वो लोग क्या जिसके जिसके पास पास पैसा नहीं है, जिसके पास नहीं है तो लो लो है खाने को ठीक से ही वो लोग नारायण हैं उनकी सेवा करो मंदिर में सेवा करने से क्या लाभ मानव सेवा माधव सेवा पानी पीने की क्या जरूरत है हवा और पानी एक ही है वो <laughs> तो, तो वो बोलेंगे हवा और पानी एक है तो हवा में मैं हवा पानी एक ही तो पानी पी सकता है हवा में में पानी था था। भी पी, तो ग्लास में पी, सकता नहीं पी तो भी सकते उसमें क्या नुकसान है को थी थी। था। था। <laughs> दूसरों को हवा से पीना सिखा दो खुद मैं ग्लास से गिलासूंगा मैं हवा से पीऊँगा तो एक गिलास बचेगा अब दूसरों को हवा से पीना सिखा दोगे दो हजार वो तो मुझे पीना तो आता है ना तो सिखा दूंगा लेकिन मैं खुद से पीऊँगा कहने का तात्पर्य है कि वो लोग का पथ बहुत कठिन है इसलिए वो इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय से दूर भागते हैं इं, अनुसार क्या इंद्रियों इंद्रियो का, इंद्रियो का इंद्रियो विषय के संपर्क में आना वो सबसे कम करना चाहते हैं खाना कम से कम सोना कम से कम इस प्रकार से तपस्वी होगी तपस्वी <laughs> किंतु कभी ऐसा होता है कि आ गया अच्छे से संपर्क में तो पतन हो जाता है। लेकिन भक्त के विषय में क्या है उसके तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय संपर्क में आ ही रहे लेकिन वो दूसरी तरफ वो वो, वो दूसरी तरह से कर रहे हैं इंद्रिया और इंद्र विषय के संपर्क में वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं उसको उस तरह से तानी सर्वाणी संयम ने युक्त आस तो वो उसको भगवान की सेवा में देखने का प्रयास कर रहे पूरी तरह अभी उसमें भी एक्सीडेंट हो सकते हैं यदि भगवान की सेवा में देख नहीं पाए तो ध्यान होने लगा और प्रण हो गया ऐसा नहीं है कि भक्त हो गया कंठी माला पहन ली धोती कुर्ता पहन लिया माला करनी शुरू कर दी तो इसलिए वो किसी भी प्रकार से इंद्रियों, इंद्रियों को इंद्रिय विषय के संपर्क में लाएगा तो बच ही जाएगा निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता है इंद्रियों का इंद्रिय विषय से संपर्क हो रहा है यदि हम उसको भगवान की सेवा में देख पाते हैं तो उसका प्रभाव नहीं होता है यदि हम भगवान को भूल गए तो क्या करेंगे हम हम उसको अपनी सेवा में देखेंगे अरे ये तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा तुरंत ही ऐसा विचार आएगा इसलिए आसक्त हो जाएंगे देखुण। देखुण। जैसे कोई कुक है भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है उसको हमेशा ये ध्यान रखना है भगवान के लिए कर रहा हूँ ये पता लेकिन अभी आपको क्या आइटम पसंद है सबसे ज़्यादा खाने में नहीं पता रोटी इसे बता है बहुत मान लो गुड़ रोटी आप बनाने का बारी है भगवान के लिए। तो ये बना रहे हो तो उस समय क्या सोचोगे इंद्रियों और विषय संपर्क दिख रहे हैं अभी भगवान के लिए है कि मेरे लिए है ध्यान अगली रात से ही शुरू हो जाएगा हाँ। कल गुड़ रोटी बनाएंगे फिर ऐसे खाएंगे फिर ये करेंगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे तो एक बार हुआ भगवान माफ कर देते दो बार हुआ माफ कर देते हैं हैं फिर ये पसंद वही ऐसा नहीं पसंद है उसको बनाते हुए भी भगवान के लिए बना रहा हूँ मतलब घर में बारह लोग बारह लोग के हिसाब से तो बनाएंगे तो विचार आएगा बनते विचार करना चाहिए ना कि देखो बारह लोग हैं घर में इन सब के ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए इसलिए भगवान चाहते हैं कि सबके लिए बने इसलिए मैं इतना बना रहा हूँ समझे तो ये तो एक बात हुई ऐसे ये तो एक सामान्य उदाहरण दिया मैंने लेकिन ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होती है भगवान की सेवा में इंद्रियों को इंद्रिय विषय के संपर्क में लाना लाना होता है वरना इंद्रिया हमारी इंद्रिया इंद्रिय, इंद्रिय विषय के संपर्क में तो आने ही वाली थी ऐसा नहीं था कि हम भक्त नहीं होते तो हम इंद्रिय विषय को संपर्क में नहीं आते फिर भी वो करना तो था खाना तो पकाना ही था ना चाहे भक्त होते चाहे अभक्त होते सही लेकिन भक्ति के माध्यम से भगवान ने ऐसी पद्धति दे दी कि जिससे हमारे लिए आसान होता है वो चीज से मोहित नहीं होना ये बात है यहाँ इसलिए वो पद्धति है उसको भक्ति कहते हैं इसलिए भक्ति करते हुए इंद्रियों को इंद्रिय विषय के संपर्क में लाते हुए हमको हमेशा कृष्ण भावना भावित रहना है अन्यथा वो इंद्रिय विषय हमको ले डूब सकते एक उदाहरण और देते जैसे आहार निद्रा भय मैथुन चार आवश्यकता है तो कम से कम हर एक जो बद्ध व्यक्ति है उसकी बद्ध जीव की ये चार आवश्यकता गिनाई गई पशु में भी है मनुष्य में भी है तो उसका उदाहरण देते हैं कि अभी जिसको मैथुन क्रिया आवश्यक है तो उसको वो कृष्णा भावना भवित कैसे करेगा तो वो विवाह करके उसके अंतर्गत संतान उत्पत्ति करके उसको कृष्ण भवना भवित बनाएगा ये सोच ये उसका ध्यान रहेगा कि बहुत सारी आत्माएं हैं तो भगवान उनको एक शरीर दिलवा रहे हैं और मुझको क्या बोलते हैं माध्यम बना रहे हैं निमित्त बना रहे हैं जिससे उसको शरीर प्राप्त आत्मा को और वो ये शरीर में भक्ति करे ऐसी भगवान की इच्छा है और मुझे निमित्त बनाया है उसको इसमें ट्रेन कराने के लिए इसलिए मैं इस संबंध में पढ़ रहा हूँ ये चेतना में विवाह संस्कार होता है कोई पैदा हो गया है? पैदा हम अपना प्रयास करेंगे बाकी फिर भगवान की इच्छा वो वो सक्सेस सक्सेस हो हो गया गया है, कौन सक्सेस हो गया राक्षस राक्षस राक्षत तो जो भी क्या बोलते हैं हम जो अपना प्रयास करते हैं हमेशा हमारे कर्तव्य के लिए फिर जो भी रिजल्ट आता है भगवान की इच्छा समझता है लेकिन हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए इसलिए हमेशा हरेक वस्तु भगवत चेतना में कर सकते हैं इनके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार तो इस तरह से पतन का भय कम हो जाता है लेकिन जो कृष्ण भवन अमृत में नहीं है तो उनके लिए पतन ऑलमोस्ट निश्चित होता है बहुत प्रयास करते हुए मतलब मतलब जैसे भी तो उसे हमारी, हमारी दृष्टि वही होती है ऐसा तो होता नहीं है हाँ तो इसलिए इस, कोई भी स्कोन लो चाहे कोई भी व्यक्ति लो वो क्या पालन कर रहा है उसके अनुसार उसकी चेतना होगी कोई स्टैम्प लगा करके तुम बता नहीं सकता ना कि ये व्यक्ति इस प्रकार से हो कितना पालन कर रहे उसके अनुसार उसकी स्थिति रहे वो तो, तो लेके ही चलना है फिर भगवान आगे कैसे हैं रागद्वेशमुक्तु विषयानिंद्रियरण आत्माश्ये विधेय आत्मा प्रसाद अधिगछति लेकिन जो राग द्वेष से विमुक्त है, किंतु समस्त राग द्वेश मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है लेकिन ये हम कल से आगे करेंगे। कल से इस में जाए। तो जाएगा सारू जाए